रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक चौतीसवा भाग उन्नीस में हाल आनुवंशिकी एवं जीवसांख्यिकी प्रयोगशाला यानी जेनेटिक्स एंड बायोमेट्रिक लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए भुवनेश्वर चले गए हाल ने अपने समूह के युवा छात्रों को जीव विज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनका हमेशा निकी और विश्लेषण पर जोर होता था इसके लिए उन्होंने रोचक समस्याएं चुनी मिसाल के लिए किसी खेत में खुओ द्वारा खोदी गई मिट्टी की मात्रा का अनुमान एक ही प्रजाति के फूलों में पंखुड़ियों की संख्या में विविधता एक खेत में किसी एक ही प्रजाति या उसी खेत में विभिन्न प्रजातियों के धान लगाने से उनके उपज पर होने वाले प्रभाव की तुलना भारत में जीव विज्ञान के शिक्षण में हॉर्डन के प्रयासों से गुणात्मक परिवर्तन आया भारतीय विश्वविद्यालयों के हालात से वे दुखी थे उन्होंने कहा जीव विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को कम उम्र से ही गणित और सांख्यिकी के विषयों को जागना पड़ता है इसके परिणाम स्वरूप जीव विज्ञान के स्नातक स्वतः ही अधिकांश प्रकार के अनुसंधान से वंचित रह जाते हैं, जो कृषि और के विकास में महत्वपूर्ण है हाल के अभूतपूर्व योगदानों के लिए उन्हें अनेक सम्मान मिले उन्नीस में उन्हें रायल सोसाइटी का फेलो चुना गया उन्नीस में रॉयल सोसाइटी ने उन्हें डार्विन पदक से सम्मानित किया उन्नीस में फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें लिजन ऑफ ऑनर्स प्रदान किया और एकडमिया नेशनल दलि ने उन्हें 1961 में पुरस्कार से से नवाजा। 1932 से 1936 तक वे जेनेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हार्डिन एक अदम्य व्यक्ति थे मृत्यु के कुछ दिन पूर्व कैंसर से पीड़ित हार्डन ने अपनी बीमारी पर एक कविता लिखी कैंसर भी क्या अजब चीज है काश मेरे पास होते होमर के बोल जिससे मैं करता कैंसर की स्थुति दिल खोल इस बीमारी से इतने ज्यादा लोग मरते हैं कि ट्राई की लड़ाई में मरे बंदे कम लगते हैं यह कविता उनके मित्रों को भेजी गई इस कविता के जरिए उन्होंने उस बेबाक अश्रद्धा का मजा लिया जिसे हार्डन ने अपनी बिंदास और जरखेज जिंदगी में अपनाया था 1 दिसंबर उन्नीस को हार्डन का देहांत हुआ वसीयत नामे के अनुसार उनके मृत शरीर को काकिनाडा स्थित रंगराया मेडिकल कॉलेज को दान स्वरूप भेज दिया गया हालन ने अपनी वसीयत में लिखा था मृत्यु के बाद चाहे मैं रहूं या न रहूं, इस शरीर का मेरे लिए अब कोई अन्य उपयोग नहीं होगा और मैं आशा करता हूं कि दूसरे इसका उपयोग करेंगे संभव हो तो मेरे द्वारा छोड़े धन में से सबसे पहला खर्च मेरे शरीर के प्रशीदन पर करें